श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव से तीर्थ भ्रमण तथा साधु संग अपने जीवन में ऊँची नीची विभिन्न प्रकार की अद्भुत अवस्थाओं के सम्मुखिन होदाना प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के फलस्वरूप ही श्री रामकृष्ण देव के भीतर अपूर्व आचार्यत्व का विकास हुआ था श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे सब घरों में चक्कर लगाने के बाद तब कहीं गोटी पकती है भंगी से लेकर राजा तक संसार में जितनी भी अवस्थाएं हैं उनको देखने सुनने तथा भोगने के पश्चात उनके बारे में जब ठीक ठीक हे बुद्धि का उदय होता है तभी परमहंस अवस्था की प्राप्ति होती है तथा यथार्थ ज्ञान का उदय होता है इसी रीति से साधारणतया साधक वर्ग चरम ज्ञान की भूमि में उपस्थित होते हैं किंतु लोग शिक्षा देने अथवा साधारण लोगों का यथार्थ शिक्षक बनने के लिए कैसा होना आवश्यक है इस संबंध में वे कहा करते थे आत्महत्या एक नहरने के द्वारा की जा सकती है किंतु दूसरों को मारने के लिए शत्रु को जीतने के लिए ढाल तलवार की आवश्यकता होती है ठीक ठीक आचार्य बनने के लिए समस्त संस्कारों के द्वारा नाना प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर साधारण लोगों की अपेक्षा अधिक शक्ति संपन्न होना पड़ता है शक्ति के कारण ही अवतार सिद्ध पुरुष तथा जीव में भेद है इस बात को श्री रामकृष्ण देव ने बारंबार हमसे कहा है विचार कर देखो कि व्यावहारिक राजनीतिक आदि जगत में भी विस्मार्क ग्लेडस्टन आदि प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अपने देश के प्राचीन तथा तत्कालीन संपूर्ण इतिहास एवं घटनाओं को दृष्टि में रखकर साधारण लोगों की अपेक्षा कहाँ तक शक्ति संपन्न होना पड़ा था इस प्रकार शक्ति संपन्न होने के कारण ही उनके लिए यह समझना संभव हो सका था कि 50 वर्ष या उससे भी अधिक बाद तत्कालीन प्रचलित कौन सा भाव कैसा आकार धारण कर देश के लोगों का अहित करेगा इसलिए तभी से विपरीत भाव के ऐसे कार्यों का वे निर्देश कर गए जिससे दीर्घकाल पश्चात पूर्वोक्त भाव ने प्रबल होकर देश में कोई अमंगल नहीं होने दिया आध्यात्मिक जगत के संबंध में भी ठीक यही बात है अवतार या यथार्थ आचार्य पुरुषों को वह समझना पड़ता है कि प्राचीन युग के ऋषि वर्ग क्या क्या आध्यात्मिक भाव प्रवर्तित कर गए हैं तथा इतने दिनों के बाद उन भावों ने किस प्रकार का आकार धारण कर साधारण लोगों का कहाँ तक हित किया है तथा इस समय भी वे कितना हित कर रहे हैं एवं विकृत होकर वे कितना अनिष्ट कर रहे हैं तथा भविष्य में भी करते रहेंगे उन भावों के विकृत होने का कारण क्या है तथा वर्तमान समय में देश में जो आध्यात्मिक भाव प्रचलित है आगे चलकर दो एक शताब्दियों के पश्चात उनका क्या रूप होगा तथा किस प्रकार से एवं किस तरह वे साधारण लोगों के लिए अधिक अहित कर सिद्ध होंगे आदि आदि सब बातों को ठीक ठीक हृदयम करके ही नवीन भावों का प्रवर्तन कर जाना पड़ता है क्योंकि इन विषयों को यथार्थ रूप से समझे बिना उन्हें सबकी वर्तमानकालीन अवस्थाओं की, वर्तमान की धारणा ही कैसे हो सकती है तथा ठीक ठीक रोग निर्धारित हुए बिना उसकी दवा भी कैसे की जा सकती है अतः तीव्र तपस्या आदि करके उपरोक्त औषधि का प्रयोग करने के निमित्त अपने को शक्ति संपन्न करने के अतिरिक्त आचार्य पुरुषों को संसार की विभिन्न स्थितियों में उलझकर भी जितनी शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है साधारण साधकों के लिए उसकी उतनी आवश्यकता नहीं होती श्री रामकृष्ण देव के जीवन को ही देखें उन्हें कितने प्रकार की अवस्थाओं के साथ परिचित होना पड़ा था निर्धन परिवार में जन्म लेकर बाल्यावस्था में घोर कठिनाइयां, काली मंदिर में पुजारी पद को स्वीकार कर यौवन में दूसरे को दास्तारूपी हीन दशा साधना करते समय आत्म विवल हो जाने से आत्मीय कुटुंबियों द्वारा तीव्र तिरस्कार अपमान या अत्यधिक मनस्ताप आदि उन्हें सब कुछ सहन करना पड़ा था पागल समझे जाने के कारण उन्हें सांसारिक लोगों का भी नितांत उपेक्षा या दया का पात्र बनना पड़ा था उनके प्रति मथुर बाबू की श्रद्धा भक्ति के उदय होने से राजा के सदस्य मान सम्मान ईश्वरावतार कहकर विभिन्न साधकों द्वारा उनके श्री चरणों में भक्ति प्रेम समर्पित करने के फलस्वरूप उनको देव सदस्य परम ऐश्वर्य आदि कितनी ही अवस्थाओं से परिचित होना पड़ा था किंतु उन सभी स्थितियों में संपूर्ण रूप से अविचलित रहकर वे कठोर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे एक और अनन्य अनुराग से प्रेरित होकर ईश्वर प्राप्ति के निमित्त जिस तरह वे अदृश्य पूर्व तीव्र तपस्या में संलग्न हुए थे एवं उससे उनकी योगजनित जनित सूक्ष्म दृष्टि खुल गई थी उसी प्रकार दूसरी ओर संसार की पूर्वोक्त विभिन्न स्थितियों के साथ परिचित होने के कारण उनके लिए बाह्य जगत के सब प्रकार के व्यक्तियों के हृजगत भावों को ठीक ठीक समझकर उनके साथ व्यवहार कुशल तथा उनके सुख दुखों में सहानुभूति संपन्न बनना भी संभव हो सका था क्योंकि भीतर तथा बाहर की उन अवस्थाओं में से होकर ही श्री रामकृष्ण देव के गुरु भाव या आचार्य भाव को दिनों दिन अधिक रूप से विकसित तथा प्रस्फुटित होते देखा गया था